श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद मात्र भाव से साधना ईश्वर कोटि का विश्वास स्वयं सिद्ध आज नवमी पूजा है उनतीस सितंबर अठारह सौ चौरासी अभी सवेरा हुआ ही है काली की मंगल आरती हो रही है नौबत खाने से रोशन चौकी में प्रभाती मधुर रागनी बज रही है ब्राह्मण देव हाथ में फूलदानी लेकर पूजार्थ फूल तोड़ने आ रहे हैं उधर माली भी देव मंदिरों में फूल चढ़ाने के उद्देश्य से पुष्प चयन करने निकले हैं माता की पूजा होगी श्री राम कृष्ण उषा की लड़ाई छा जाने से पहले ही उठे हैं भवनाथ निरंजन और मास्टर गत रात्रि से ही यहाँ पर हैं वे श्री राम कृष्ण के कमरे वाले बरामदे में रात भर सोए थे आंख खोलकर कर देखा श्री राम कृष्ण मतवाले होकर नृत्य कर रहे हैं और जय दुर्गा जय दुर्गा कह रहे हैं जैसे एक बालक जिसके कमर में धोती भी नहीं रहती माता का नाम लेते हुए कमरे भर में नाच रहे हैं कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं सहजानंद सहजानंद इसके अनंतर बार बार गोविंद का नाम लेने लगे कह रहे हैं प्राण है गोविंद मेरे जीवन हो भक्तगण उठकर बैठ गए एक दृष्टि से श्री राम कृष्ण का भाव देख रहे हैं हाजरा भी काली मंदिर में है श्री रामकृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में उनका आसन है लाटू भी है और श्री रामकृष्ण की सेवा किया करते हैं राखाल इस समय वृंदावन में है नरेंद्र कभी कभी दर्शन करने के लिए आते हैं आज आएंगे श्री राम के कमरे के उत्तर पूर्व वाले छोटे बरामदे में भक्तगण सोए हुए हैं जाड़े का समय है इसलिए टट्टी बंधी है सबके हाथ मुँह धो चुकने के बाद इस उत्तर वाले बरामदे में श्री राम कृष्ण एक चटाई पर आकर बैठे दूसरे भक्त भी यहाँ कभी कभी आकर बैठते हैं श्री राम कृष्ण भवनाथ से बात यह है कि जो जीव कोटि के हैं उन्हें सहज ही विश्वास नहीं होता ईश्वर कोटि के जो हैं उनका विश्वास स्वतः सिद्ध है प्रहलाद क लिखते हुए ही फूट फूट कर रोने लगे थे उन्हें कृष्ण की याद आ गई थी जीव का स्वभाव है कि उसकी बुद्धि संशयात्मक होती है वे कहते हैं हाँ यह सस्तु है परंतु हाजरा किसी तरह भी विश्वास नहीं करना चाहता कि ब्रह्म और शक्ति शक्ति और शक्तिमान दोनों अभेद है जब वे निष्क्रिय हैं तब उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं और जब श्रेष्ठ स्थिति और प्रलय करते हैं तब उन्हीं को शक्ति कहते हैं हैं वे एक ही वस्तु अभेद अग्नि कहने के साथ ही दाहिका शक्ति का बोध हो जाता है और दाहिका शक्ति के कहने पर आपकी याद आती है एक को छोड़कर दूसरे को सोचने की गुंजाइश नहीं है तब मैंने प्रार्थना की माँ हाजरा यहाँ का मत उलट देना चाहता है या तो तू उसे समझा दे या उसे यहाँ से हटा दो उसके दूसरे दिन उसने आकर कहा हाँ मानता हूँ तब उसने कहा विभु सब जगह है भवनाथ हसकर जरा की इसी बात पर आपको इतना दुख हुआ था श्री रामकृष्ण मेरी अवस्था बदल गई है अब आदमियों के साथ वाद विवाद नहीं कर सकता इस समय मेरी ऐसी अवस्था नहीं है कि हाजरा के साथ तर्क और झगड़ा कर सकूं। यदु मल्लिक के बगीचे में हृदय ने कहा मामा क्या मुझे रखने की तुम्हारी इच्छा नहीं है मैंने कहा नहीं अब मेरी वैसी अवस्था नहीं है कि तेरे साथ गला फाड़ता रहूँ ज्ञान और अज्ञान किसे कहते हैं जब तक यह बोध है कि ईश्वर दूर है तब तक अज्ञान है और जब यह बोध होता है कि ईश्वर यही तथा सर्वत्र है तभी ज्ञान है जब यथार्थ ज्ञान होता है तब सब चीज़ें चेतन जान पड़ती है मैं शिवू के साथ खूब मिलता जुलता था तब शिवू निरा बच्चा था चार पाँच साल का रहा होगा उस समय मैं देश में था बादल घिरे हुए थे और मेघों की गर्जना हो रही थी शिबु मुझसे कहता था चाचा देखो चकमक पत्थर घिस रहा है सब हंसते हैं एक दिन देखा वह अकेला पतंगे पकड़ने जा रहा था इधर उधर के पौधे हिल रहे थे तब वह पत्तियों से कह रहा था चुप चुप मैं पतंगे पकड़ूंगा बालक सब चेतन देख रहा है सरल विश्वास बालक की तरह का विश्वास जब तक नहीं होता तब तक ईश्वर नहीं मिलते ऊफ मेरी कैसी अवस्था थी एक दिन घास के वन में किसी कीड़े ने काट लिया मुझे इससे बड़ा भय हुआ सोचा कहीं सांप ने न काटा हो तब क्या करता मैंने सुना था अगर वह फिर काटे तो विष उठा लेता है बस वहीं बैठा हुआ मैं बिल खोजने लगा कि वह फिर काटे इसी तरह बैठा था कि एक ने पूछा यह आप क्या कर रहे हैं मैंने कहा बिल खोज रहा हूँ उसने सब कुछ सुनकर कहा ठीक वहीं पर उसे दोबारा काटना चाहिए तब कहीं विश्व उतरता है तब मैं उठकर चला आया शायद गोजर या किसी कीड़े ने काटा था एक दूसरे दिन मैंने रामला से सुना शरतकाल की ओस देह में लगाना अच्छा होता है क्या एक श्लोक है रामलाल ने कहा था कलकत्ते से जाते समय गाड़ी की खिड़की से मैं गला बढ़ाए हुए गया ताकि खूब ओस लगे बस दूसरे दिन बीमार पड़ गया सब हंसते हैं अब श्री राम कृष्ण कमरे के भीतर जाकर बैठे उनके पैर कुछ फूले हुए थे उन्होंने भक्तों को हाथ लगाकर देखने के लिए कहा कि दोनों उंगली से दबाने पर गड्ढा पड़ता है या नहीं थोड़ा थोड़ा गड्ढा पड़ने लगा परंतु लोगों ने कहा यह कुछ नहीं है श्री राम भवना से सीती के महेंद्र को बुला देना उसके कहने से मेरा मन अच्छा हो जाएगा साहस। आप दवा पर बड़ा विश्वास करते हैं हम लोग उतना नहीं करते श्री राम दवाएं भी उन्हीं की है एक रूप से वे ही चिकित्सक हैं गंगा प्रसाद ने बतलाया आप रात को पानी न पिया कीजिए मैं उसकी बात को वेद वाक्य की, की तरह पकड़े हुए हूँ मैं मानता हूँ वह साक्षात धन्वंतरी है